महाभारत आश्वेधिक पर्व वैष्णवधर्म पर्व अध्याय बयानबे विश्व योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा पीपल का महत्व तीर्थभूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित यदिवाच देव कि फलमाख्या विश्व सूर्य हिंदूप्ल चक्त अर्फल युधिष्ठिर ने पूछा भगवान देवेश्वर विश्व योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है यह बतलाने की कृपा करें श्री भगवान विश्वे ग्रहण व्यति पात क्षय फलम श्री भगवान ने कहा राजन विश्व योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय व्यति ोग में तथा उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन जो दान दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है इस विषय का वर्णन करता हूं, सुनो। हमे रात्रि तध्याया ब्रमाह शंकर चाहता क्रियाकरण कार्याम एक ही महाराज युद्ध और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं वह समय योग के नाम से पुकारा जाता है उस दिन संध्या के समय मैं ब्रह्मा और महादेव जी क्रिया करण और कार्यों के एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं अस्माक एकी भूता निष्कलम परम पदम तन मुहूर्तम परम इस लोगों का समागम होता है तदेवाद्यक्षरम ब्रह्म परम ब्रह्म की तस् मुहूर्त सर्वे तो चिंतंती परम पदम उसे अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म भी कहते हैं उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं दवास्पु पशु रुद्रा पितरस्ताम साध्या विस्व गंधर्वा सिद्धा ब्रह्म सोमयोग ग्रहा सरिता सागरा तथा मृत नागा यक्षसगुहका चांदे चरा चेन्द्र विशव संयतेद्रिया सोपवास प्रयत्न नवंती ध्यान तत्परा राजेंद्र देवता वसु रुद्र पितर अश्विनी कुमार साधगण वैश्वेदेव गंधर्व सिद्ध ब्रह्मर्षि सोम आदि ग्रह नदियां समुद्र मरुत अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और गुह्यर ये तथा दूसरे देवता भी विश्व पर्व में इंद्र संयम पूर्वक उपवास करते हैं और प्रयत्नपूर्वक परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं अन्न गावि भूमि कन्यादान तथा यहां तत्प्रयक्षि युधिष्ठि तुम अन्न गौतिल भूमि कन्या घर विश्राम स्थान धान्य वाहन सैया तथा और जो वस्तुएं मेरे द्वारा धान के योग्य बतलाई गई है उन सबका विषु पर मैं दान करो दिये श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः तस् दान कौंते उपपद्यते वर्धते हर हर पुण्यम कोटि कोटिंत कुनंदन जो दान विष्व योग में विशेषतः श्रोत्रि ब्राह्मणों को दिया जाता है उस दान का कभी नाश नहीं होता उस दान का पुण्य प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते करोड़ गुना हो जाता है चंद्र सूर्य ग्रहे अमुवा शंकरी वाका जपे जंकर शुस्व्य घंटास्वनी कार्ये तो ध्वनि भक्त पुण्य फल शृणु आकाश में जप चंद्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण हो उस समय जो मेरी अथवा भगवान शंकर की पूजा करता हुआ मेरी या शंकर की गायत्री का जप कर करता है तथा तो भक्त के साथ शंघ झांझ और घंटा बजाकर उनकी ध्वनि करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो गांधर भोम जपय जप तय रुत्कृष्ट नाम भी दुर्बलोपय भवे द्राहुम भवे मेरे सामने गीत गाने होम और जब करने तथा तो मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं सूर्य हिंदू प्लब प्लवे दस सहसुण भूतारम उपतिषती सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह हजार गुना होकर दाता को मिलता है महापातक युक्त यद्यपि सियानम निष्पाप तक्षिदेनता महान पात की मनुष्य भी उस दान से तत्काल पाप रहित होकर पुरुषश्रेष्ठ हो जाता है चंद्र सूर्य प्रकाशेन विमान विराजता याद सोमा पुरम रम्यम से विमान अवसर है वह चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित सुंदर विमान पर बैठकर रमणीय चंद्रलोक में गमन करता है और वहाँ अप्सरा गणों से उनकी सेवा की जाती है यावदक्षाणी तिष्ठंते गगने तावत कालम स राजेंद्र सोमलोके मही यते जब तक आकाश में चंद्रमा के साथ तारे मौजूद रहते हैं तब तक चंद्रलोक में वह सम्मान के साथ निवास करता है दस लोकम लोके वेद कोटि भवे युद्धानुसार वहां से लौटने पर इस संसार में वह वेद वेदांग का विद्वान और करोड़पति ब्राह्मण होता है युद्ध भगवन् तत् गायत्री जप्यते च कथम विभो किम तस् फलम देव मचक्षर युधिष्ठि ने पूछा भगवान विभो आपकी गायत्री का जप बिना किस तरह किया जाता है देव देवेश्वर उसका क्या फल है और यह बताने की फल यह बताने की कृपा कीजिए श्री भगवाच द्वाद्यां विश्व चंद्रत गृृे तथा ऐने श्रवणे दर्शने तथ तथा चथ मद्दर्शने जप्या तो मम गायथवास्थ नृप अर्जिम दुष्कृत तस्नाथ संशय श्री भगवान निखराजन्दशीतिथि को विषु पर मे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो के समय उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्रवण नक्षत्र में तथा तो व्यतिपात योग में पीपल का या मेरा दर्शन करने पर मेरी गायत्री का अथवा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य के पूर्व पूर्वकृत पापों का निसंदेह नाश हो जाता है यदि अस्वस्थ दर्शन चंशन संहित कथा मे देव परम कौतूहलम ही भई युधिष्ठ ने पूछा देव अब यह बतलाइए कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है श्री भगवान वाच अहम अस्वस्थ रूपेण पालयाम बे जगत्र अस्वस्थ हो नौ यत्र न हम तत्र प्रतिष्ठित श्री भगवान ने कहा राजन मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोगों का पालन करता हूँ जहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है वह मेरा वास नहीं है यहा हम संस्थितौ राजस्वस्थ चाषति यस्व मंत्र हे भक्तिया साम साक्षात्मर्चती राजन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पीपल भी रहता है जो मनुष्य भक्तिभाव से पीपल की पूजा करता है वह साथ साथ मेरी ही पूजा करता है यस्व प्रहरे को पान माँ मे वह प्रहरे तु सह तस्मा तदक्षिण को न छ्यादे न जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है वह वा वास्तव में मुझ पर ही प्रहार करता है इसलिए पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए उसको काटना नहीं चाहिए व्रत से पारायण व्रत से पारणम तीर्थम आर्जम तीर्थम उच्चते देवशुश्रोषणम तीर्थम गुरु तथा व्रत का पारण देवताओं की सेवा और गुरु ये सब तीर्थ कहे जाते हैं पितृशुश्रोषण तीर्थम मातृशुश्रोषण तथा दाराणाम तोषणम तीर्थम गास्थ्यम तीर्थ उचे माता पिता की सेवा स्त्रियों को संतुष्ट रखना और बृहस्थ धर्म का पालन करना ये सब तीर्थ कहे गए हैं आतिथे परम तीर्थम ब्रह्म तीर्थम सनातनम ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम त्रेताग्नि तीर्थमोचते आतिथि सेवा में लगी रहना परम तीर्थ है वेद का अध्ययन सनातन तीर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना परम तीर्थ है आह्वनिया आदि तीन प्रकार की अग्नियां ये तीर्थ कहे जाते हैं मूलं धर्मं तो विज्ञा मनस्त्रता गृत तथा नि कौंतर्मो न वर्धते कुंति नंदन इन सब का मूल है धर्म ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ क्योंकि धर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है द्विविधम तीर्थ मिथ्याहोस्थावरम जंगमं तथा स्थावराजंगम तीर्थम तथो तो ज्ञान परिग्रह दो प्रकार के तीर्थ बताए जाते हैं स्थावर और जंगम स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है कर्मणापे विशुद्ध से पुरुष से भारत सर्वती उच्च भारत इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थवास करते हैं इसलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है गुरु तीर्थम परम ज्ञानम अतस्तीर्थम न्ञान तीर्थम परम तीर्थम ब्रह्म तीर्थम सनातनम गुरु रूपी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है ज्ञान ज्ञानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म ब्रह्मतीर्थ सनातन है साम तो परम तीर्थम सर्वतीर्थेश पाण्डव क्षमातामय हम लोक पश्चात समापवताम पांडुनंदन समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है क्षमाशील मनुष्यों को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है मान तो मान तो वापि पूजितो पूजित उकृष्ट तर्जितो वापि क्षमा व तीर्थ कोई मान करे या अपमान पूजा करे या तिरस्कार अथवा गाली दे या डांट बतावे इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है वह तीर्थ कहलाता है क्षमा यश क्षमा दानम क्षमा यज्ञ क्षमा धम क्षमा हिंसा क्षमा धर्म क्षमा क्षेत्र निग्रह क्षमा ही यश दान यज्ञ और मनो है अहिंसा धर्म और इंद्रियों का संयम क्षमा के ही स्वरूप है क्षमा दया क्षमा यज्ञ क्षमा यम क्षमान ब्राह्मणो देव क्षमा वाहन ब्राह्मणो वरह क्षमा ही दया और क्षमा ही यज्ञ है क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है अतः जो ब्राह्मण क्षमावान है वह देवता कहलाता है वही सबसे श्रेष्ठ है क्षमा वन प्राप्ने आत स्वर्गम क्षमा वाहन आपने आत तस्मा साधु सऊच क्षमाशील मनुष्य को स्वर्ग यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है आत्मा नदी भारत पुण्य आत्मा तीर्थ प्रधानमंत्री राजन आत्मा रूप नदी परम पावन तीर्थ है यह सब तीर्थों में प्रधान है आत्मा को सदा यज्ञ पुरुष माना गया है स्वर्ग मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है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 युधिषिवाच भगवान सर्वपाप्त मम तम वक्त मर हसी युधिष्ठिर ने कहा देवश्रेष्ठ भगवन मैं आपका भक्त हूँ अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जो करने में सरल और समस्त पापों का नाश करने वाला हो श्री भगवान उच रह अत्यथम श्राव्यम पापकर्माण अधाण्राव्यम प्रायश्चित रवि श्री भगवान भोले राजन मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूँ यह अधर्म में रुचि रखने वाले पापाचारी मनुष्यों को सुनाने योग्य नहीं है पावनम ब्राह्मणं दृष्टवा मद्गतेनातरात्म नमो ब्रह्म्य देवाये माचरे किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहता मेरा स्मरण करे और नमो ब्रह्मण्य देवाये कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करे प्रदक्षिणम सेम पुनरष्टाक्षरे न तो तेन तुष्टेन विप्रेण तत्पापम क्षपयाम्य हम इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करे ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रणाम करने वाले मनुष्य के पापों का नाश कर देता हूँ यहाँ मृत्याम शतम पाप ही प्रमुच्यते जहाँ वराह द्वारा उखाड़ी हुई मृत्ति हो उसको सिर पर धारण करके मनुष्य स्व प्राणायाम करता है तो वह पापों से छूट जाता है दक्षिणावर्थ संख्या कपिलाम प्राक स्रोत स्नायाग्रहेत पापं तक नश्यति जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय पूर्ववाहिनी नदी के तट पर जाकर मेरी मंदिर के निकट दक्षिणावर्त संघ के जल से अथवा कपिला गाय के सिंह का स्पर्श कराए हुए जल से एक बार भी स्नान कर लेता है उसके समस्त संचित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं पिबे तो पंच गभ्यम जौर्णमाश्यापोषत नश्यति तत्पम पूर्व संचित जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचगभ्य का पान करता है उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं अथव ब्रह्मकूर्चम तो समंत्रम तो समक पृथंग मासी मासी पिपेस्तु तथ्य पापम प्रणश्यति इसी प्रकार जो प्रतिमास अलग अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्मकूर्च का पान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं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 यही उसके उपयुक्त पात्र कहे गए हैं गायत्र गृहते मुं ग्वारोमय आप्याजस्वेति दधी राय दधी तेजोशी सुक्रम्ज दीव से ठवाकुसोद आपोिषेवचूर्ण यदि ब्रह्मणे चुता हूताकूज की विधि इस प्रकार है गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र गंधद्वार इत्यादि मंत्र से गौ गो का गोबर आप्यायस्व इस मंत्र से गाय का दूध दधि क्रामण इस मंत्र से दही तेजोसुक शुक्र इस से घी आदि मंत्र के द्वारा कुश का जल तथा आपोहिष्ठा मयो इस ऋचा के द्वारा जौ का आटा लेकर सबको एक में मिला दे और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधिपूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उपरयुक्त वस्तुओं का आलोरण और मंथन करे कस्य मितुर्वरण्यम भर्गोदेव धीमह धियो न प्रचोदयान दूसरा गंधद्वारं दुराधर्शा निपुष्टा करीषिणीश्वरीं सर्वूतापोभ आव्याजस्व सहत सोम्यम भ्याज संगठे दधि क्राणो कार्यो जिष्णुरस्विन सुर्भीनो मुखाकर प्रणम आयूषिता ओं तेजोसी सुक्रमश मृतमसी धामना मासी प्रिं देवानाधृष्टि देवजनपति देवस्वा सवि प्रसुवेश नौबाहस्ता उधत्या प्रणव नई पिबे तो प्रणव न तो महतापे सपापेन त्वचेवा ही विमुच्यते फिर प्रणव का उच्चारण करके उसे पात्र में से निकालकर हाथ में ले और प्रणव का पाठ करते हुए ही उसे पी जाए इस प्रकार ब्रह्मा कुर्च का पान करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे सांप अपने साचुल से पृथक हो जाता है भद्रम नज पादम पठन तदा अंतर्जलवाभ्यादित्य तस्य पाप प्रणश्यति जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के सामने दृष्टि रखकर भद्रम न इस ऋचा के एक चरण का या ऋक्संहिता का पाठ करता है उसके स्व पाप नष्ट हो जाते हैं भद्रमणपिवात मनोधक्ष मुत क्रतुम अर्ते सख्ये अंध विभोमे नाम गांव जवसे विभक्षते मम सुक्तम जब एजस्तु निम्गत मानस न पापीन सा लिप्येत पद्मपत्र जो मुझ में लगाकर प्रतिदिन मेरे सुक्त पुरुष सुक्त का पाठ करता है वह जल से निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की तरह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता दाक्षिणात्र प्रति में अध्याय समाप्त